ये जो वीडियो है वो बाकी संगठन किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को निष्कार्य शील बना देते हैं कार्यशील बनाने के बजाय उसके ऊपर है कि एक दो वीडियो जो मेरे बने कि कुछ कुछ संगठनों की ये टेक्निक होती है संगठनों का ये स्वभाव होता है और उनकी टेक्निक होती है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को देश के हित में काम करने से रोका जाए। उनके मोटिफ्ट्स होते हैं, उनके लीडर के मोटिफ्ट्स होते हैं, वो बाद में मैं रिश्ता से बताऊंगा। तो जब भी भी मान लो एक कार्यकर्ता किसी दूसरे कार्यकर्ता से संपर्क में आता है और उस MRCM、みんなのロイティー・フォー・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・ルティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・シティ・コー・シティ・シティ・ よろしくお願いします。 アマレーションの人たちが一緒に行くことができます。<音楽><音楽> सुप्रीम कोर्ट चीफ जज राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ताकि शिक्षा में सुधार है राइट टू रिकॉल एजुकेशन और आप जूरी सिस्टम ये सारे पॉइंट आप अपने संस्था की एजेंडा में ऐड कर सकते हो तो उनके जो लीडर होते हैं उन्हें ये कानून से बहुत बड़ी दुश्मनी है जैसे सुब्रमण्यम マーミー・ジャニー・ジャニはジャニー・ジャニ4ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・のャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニ4ジャニ4ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ジャニー・ और अब तू इस कानूनों का प्रचार करोगे तो हमारे सम्मेलन में दारा पड़ जाएगी हमारी यूनिटी बंद हो जाएगी इसलिए देश जाए भाड़ में अच्छे कानून जाए भाड़ में इस सारे कानूनों का प्रचार बंद हो मतलब जितनी भी बार इंडिया एंडस्ट करप्शन के काले लगाओ की छोटे अन्य से बात हुई छोटे अन्यों से बात ユニティカルメアジャイティーズはミュージシャン、イスラムカルメア、イスラムカルメア、ユニティカルメア、ユニティカルメアジャイティー、ユニティー、バチアニエキシビアアアメン、ユニティー、バチアニエキシャーエキシャーノコプラチアロー。ユニティー、パリアルメント。YSKEBARAMANE、パレードビューとユニティー、オープン、ウィスマン、メシャー、キャサニエンティー、マラジュー、ウィスマンヘッジャー、イスラミスト。 アメリ t の国は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、n なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた a あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あたは、r なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、e なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ दूसरी टेक्निक होती है कार्यकर्ताओं को काम करने से रोकने कि कि हाँ ये बहुत अच्छा खाना है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन टाइम ठीक नहीं है टाइमिंग लोगों को कार्यकर्ताओं को मिसगाइड करने की और रोकने के सबसे अच्छा ये करिक होता है टाइमिंग ताकि ये बहुत अच्छी बात है लेकिन टाइम राइट न अथर्वेद में आई पर उसके बाद दोबारा उस बात को उम्रावर्तन दिया राजनाथ सरस्वती जी ने 1870 में जो उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश उसके छठे चक्र में पहले ही पेज छठा चक्र राजनाथ मुझे पहले पेज में पे राजनाथ सरस्वती जी ने कहा कि राजा प्रजादी होना चाहिए राजा प्रजादी होना चाहिए और यदि राजा प्र जैसे मासाहारी पशु कमजोर पशु को खा जाते हैं, जैसे प्रजा को मूड लेगा, प्रजा को कमजोर बना देगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राष्ट्र का नाश हो जाएगा। ये बात उन्होंने राजनीति पहले ये अध्याय में पहले पेज पे की है। उसके बाद ये बात और है महात्मा चंद्रशेखर आसारन। महात्मा चंद्रशेखर आसारन ने इंडस 25 में जाओ महात्मा चंद्रशेखर आजाद महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियल महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियल महात्मा चंद्रशेखर ने बोले महात्मा बगल सिंह ने भी महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियल के बारे में काफी बोला महात्मा चंद्रशेखर आजाद महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियल ने जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्� उसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि हम जिस ग्राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उसमें राइट टू रिकॉर्ड होगा। ये मेरा एक भी शब्दों में अपनी ओर से धीर उड़ रहा, उनके साफ-साफ शब्दों हैं। आप गूगल कर सकते है, 1925, जा जा हैं, एच-4 एम्बीनिफेस्टो 1925 वो चा शब्द ग� コチュナーをいらっしゃるのはパンテラジャーとはなってるいるなら。今からマジャーは、ィンパイアドウ、スネー、ダルカリコパチスカロー、リショーで、ビジュピルをいらっしゃる、ビジュピルをいらっしゃる、そんなことは、そんなことは、そんなことは、そんなことは、そんなことは、そんなことは、そんなことは、そんなことは、そんなことは、 और पब्लिक के पास अभी राइट टू रिकॉल नहीं है डिपोजियां तो मतलब बुलाएंगे जैसा बुला जितिया और पब्लिक के पास राइट टू रिकॉल नहीं है कि उसे निकाल सके तो इलेक्शन पंजाब मंत्रालय का ये बात 1925 में तो ये थी तो 1925 में ये जितने भी संगठन थे जैसे कि आरएसएस है उन तक भी ये बात प 私たちはこのままの Congress に行きたいと思 t ます。私たちは1998年の間に行きたいと思います。私たはこのままの間行きたいと思います。 1977年に MCBATHIKI の r i s h a to Revolve が支援されています。 1977に、ー ये जनता पार्टी ने राइट टू रिकॉल का प्रमेस किया था तो उसके बाद उसके बारे में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उस जमे क्या बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल अच्छा काम है होना चाहिए लेकिन टाइमिंग राइट नहीं है ये बात उन्होंने 1977 में की जाननं सरोतिजी ने, मातमा नैनं सरोतिजी ने प्रजाति प्रजा की बात की तभी भी टाइमिंग राइट नहीं था। 1925 में चंद्रशेखर आसार ने जब राइट टू रिकॉल की बात की तभी भी टाइमिंग राइट नहीं था। 1977 में जब जंता पार्टी के मैनिफेस्टो में राइट टू रिकॉल की बात आई तभी भी टाइमिंग राइट नहीं उनके हिसाब से आज भी टाइमिंग राइट नहीं है राइट टू रिकॉल में ये पता नहीं दस साल बाद बीस साल बाद पचास साल बाद अगले जन्म में दस जन्म बाद कब राइट टाइम आएगा उनकी नजर में वो वो ही जाए इसी तरह से जो अंडरएगेंस करप्शन अन्ना के कार्यकर्ता ने छोटे अन्ना को बोला कि भाई ये राइट टू � ワーマンチェーンのために、ワーマンチーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワ e マンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのた f に、ワーマン c ェーンのために、ワーマンチェーに、ワーマンチェーンのために、ワーマンチェーンのために、ワーマン どうして、私は誰1が誰かが誰かが誰かが誰人が誰かが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが誰かかが बड़ी कंपनियों का काम आसान हो गया कि उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ती इसलिए जब right to recall जनलोकपाल की बात आई तो छोटे उन्होंने कहा right to recall जनलोकपाल होना चाहिए पर timing right नहीं है आज जनलोकपाल है वो बिना right to recall के pass हो जाना चाहिए और right time आने पर हम right to recall जनलोकपाल की बात करेंगे अब यही बात 2004 मे� तब मैंने जो प्रपोजल दिया वो यही था कि आरटीआई में राइट टू रिकॉल इनफॉरमेशन कमिश्नर नहीं है पावर सारा आरटीआई एक्ट आप पढ़ो तो आरटीआई एक्ट में पावर सारा इनफॉरमेशन कमिश्नर के पास है आपने इस गवर्नमेंट के ऑफिस के पास से बोला कि मुझे इनफॉरमेशन दो उसने बोला जा नहीं देनी जहाँ त तो वो आपको धक्का खेडा तर रहाएगा जो अभी हो रहा है Information Commissioner 90% नहीं 99% Information Commissioner State Level के, National Level के सरसे पहुं तक बिर्चुके इसलिए 5-5 साल तक Appeal है उसका जबाब नहीं आता कुछ केस में तो आदमी अपील करता है और 5-5 साल तक उसकी पहली year ही नहीं होने देते क्य Right to recall information commissioner होना चाहिए कि public information commissioner को बदल सके यदि वो भ्रष्ट होता है, तारुष्ट होता है तो तो यही जो आया कि अभी right time नहीं है। Right to recall information commissioner होना चाहिए पर अभी right time नहीं है। अभी right to recall का, right to information का कानून बास हो जाए तो उसके तुरंत बाद हम right to recall information commissioner की बात लेंगे, जान में लेंगे और ये तुरंत बाद सात साल हो गए, आठ साल हो गए � タイミングは、彼らの間で、自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分あ自分の自分の k 分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分 r 自分の自分 e आप focus करेंगे, यह दुसरा तरीप होता है, यह जो focus का question है वो इस तरह हता है, कि एक patient को मालोग 4 रोग हुए, 5 रोग हुए, इसको malaria हुआ है, typhoon हुआ है, diabetes हुआ है, cancer हुआ है, TB हुआ है, और यदि doctor गाएगी, सिर्फ TB का इलाज करना है, cancer का इलाज नहीं करना है, malaria का इला� तो TB का प्रॉब्लम सॉल होना हो यदि कैंसर की दवाई नहीं की तो पेशेंट तो मर ही जाएगा क्योंकि कैंसर तो पड़ने वाला है तो इस तरह से ये जो जनलोकपाल की बात है कि सिर्फ जनलोकपाल पे फोकस करना ये सुब्रमण्यम सामी की अभी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो कि सुब्रमण्यम सामी को प कोई आवश्यक परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बस वो पीआईएल फाइल की है, उस पीआईएल के आरेंटिकल घूमते रहो और नए पीआईएल लाने की भी बात मत करो। जो सुप्रीमोंने सामी ने पांच दो तीन पीआईएल फाइल की है, बस वही पीआईएल का समित्रा को नया पीआईएल यानी कि सोनिया गांधी का, जो फॉर्स एफी डेविड का केस है बात जो उस समय जैसे सुब्रमण्यम जो था वो बिगावा था उसने गलत ओपिनियन लिया गलत जजमेंट लिया कि ये पुराना केस है छोटी गलती हो गई है माफी मांग ली है केस को भूल जाओ है ऐसा लार जार जोड़ी उसने डायलॉग बोले मैं सरस्वती हूँ कि वो उसका गलत जजमेंट था लेकिन सुब्रमण्यम सामी ने इस � और वो सरकार नहीं किया तो अभी वो कांपड़िया की कोर्ट में चेस रीओपन करने की मांग तो नहीं करते तो क्या अभी उसका राइट टाइम नहीं आया टाइमिंग राइट नहीं है टाइमिंग कब राइट आएगा जब सोनिया गांधी पूरा देश लूट के भाग चुकी होगी चालीस तब राइट टाइम आएगा तो उसका चेस रीओपन करो तो बात तो कि अभी इस पर फोकस मत करो, अभी सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस करो, भाई आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज जन लोकपाल के कार्य से बाहर रहेंगे तो आपको कबूल है, अन्ना का स्टेटमेंट था, अन्ना के स्टेटमेंट में था कि हाँ यदि जुडिशरी लोकपाल के बाहर रहती है तो हमें मंजूर है, Right to recall जनलोकपाल होना चाहिए और Supreme Court का judge भी लोकपाल के अंतर्गत होना चाहिए और right to recall Supreme Court judge भी होना चाहिए पहली बात पहले दिन मैंने support किया था कि Supreme Court के judge जा वो जनलोकपाल के अंतर होने चाहिए और Supreme Court के judge के पास जनलोकपाल को मकरी से निकालने की वो power है वो भी नहीं होनी चाहिए वो कि Supreme Court के judge corrupt है वो इस power का misuse करके जनलोकपाल वो बढ़ता रहे, दिल दोगुना, रात चौगुना होता रहे, अभी सिर्फ जनलोकपाल में फंसा। कालाधन, तो क्या भाड़ में जाए, कालाधन की समस्या अभी सिर्फ जनलोकपाल में फंसा। यानी कि पेशेंट को टीबी हुआ है, कैंसर हुआ है, दस रो हुआ है, जो कि भारत की समस्या आज की। भारत में ऐसा थोड़ा है कि भारत की ए करीब करीब प्रपोजल तो ये कि C B S C का टेंथ का बोर्ड है वो स्क्रैप होने वाला है। ट्वेल्थ के बोर्ड में उसने पेपर आसान कर, कर दिया है, ट्वेल्थ के सिलेबस कम दूर दिया, मतलब C B S C तो उसने आधा तोड़ दिया और बाकी आधा भी तोड़ देगा किसी भी दिन वो यही तोड़ने के काम पे तूला हुआ है। तो जवाब आ और 10 रोग में से हमें सिर्फ एक ही रोग का इलाज करना है, तो मैं कहूँगा कि वो पेशेंट, वो डॉक्टर है वो पेशेंट को खतरा देने पे तूड़ा है। भाई कौन दुनिया का ऐसा ईमानदार डॉक्टर होगा जो कहेगा कि भाई पेशेंट के सिर्फ एक ही रोग का इलाज करो, बाकी नौ रोगे वो दिन दोगुना, रात चौगुना प Right to Recall पे अभी फोकस मत करो, बाद में फोकस करो, 10 साल बाद फोकस करो, 20 साल बाद करो, ये करें। तीसरा हमारे महानुभावों ने तरीका ढूंढा है, अच्छी बात को, अच्छी बात को कैंसल करने का, अच्छी बात को रफा दफा करने का, कि ये तो विदेशियों का रास्ता है। Right to Recall की बात आई तो छोटे ना करो, अमेरिका में Right パレットは、これがアメリカに行きたいです。今日は、アメリカのパシャントリーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーのパ e ッケーからのパラッケーからのパ e ッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーラッッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケーからのパラッケー आ, दुश्मन को मारेगी, लेकिन भारत का सैनिक उसको यूज़ करेगा तो वो दुश्मन को नहीं मारेगी। तो ये क्या बात है कि अमेरिका की बात है और दूसरा अमेरिका की बात है इसके भारत में नहीं आनी चाहिए। अमेरिका का किसी नहीं पर आनी चाहिए वहाँ के लिए। दूसरा किसने कहा था ये राइट टू रिकॉर्ड क तो राइट प्रजादीन राजा का विचार क्या अमेरिका का होगा क्या धैन्य ने सरोसती ने अमेरिका की किताब पढ़ते ही ये विचार लिखा था उन्होंने साफ़ साफ़ सत्यार्पकाश में ही लिखा है उन्होंने दो श्लोक दिए हैं जिसका ये अनुवाद उन्होंने किया है कि राजा प्रजादीन होना चाहिए और राजा प्रजादी न हुआ � ये अच्छे विचारों को रोकने का इन महानेताओं का दूसरा तरीका। अब मुझे, मैं आपको बताऊं कि ये विचार क्या अमेरिका ने कभी स्वीकार किया या इंग्लैंड ने कभी स्वीकार किया कि ये दूसरे देश का तरीका इसलिए हम अपने देश में नहीं लाएंगे नहीं किया। जैसे अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया सारी दुन या किसी भी सरकार के मामले में कलेक्टर की कचरी कोर्ट है वहाँ पे 10 15 20 25 नए लोगों की भर्ती करनी है या मजिस्ट्रेट की भर्ती करनी है कैसे करें आप कहोगे कि भाई ये अच्छा आदमी है या आपसे तीन चार आदमी उसकी कमेटी को पावर देते दे। हैं वो कमेटी 10 12 लोगों को रिक्रूट कर लेगी तो जाए रे वो अ आह、uh, अराउंड 100 बीसी या 100 एडी में एक्सेप्ट किया भूल गया चाइना ने ये सिस्टम डेवलप किया था कि रिटर्न एग्जाम होगा पूरे कंट्री में और रिटर्न एग्जाम में जो सिलेक्ट होके आएगा उसको अपॉइंटमेंट दी